बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण एक त्र किम विनोति एन लिंग न्यात्म स्वतः प्रतिदकिंगिंगेद साधे यहाँ लिंगान्याम भेद साधनायपन्ूपन तेज नामगता घट बरक वाकाशस्य तदात्मनोपि एवामनो घटकभुद्राणी वाश्चाशेदलिंग पश्यत्में परतोपि लेत समन पर विशेषमगछद्भिस्ताकितर भेदलिंग आत्मनो दर्शि शक्यते स्वतस्तु स्वतु दूरादनीतमे परह, तस्य अविश्वादत्म यदतपर आत्मर्मनाभ्यूपति तस्तूपत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्मकभ्यूपगमानभ्याम्वाभ्यूपगम आकाशो वैनाम नामतादंतरा तद्रह्मे नाम व्याकरणी च उत्पत्ति प्रलयात्मके ही नाम रूप तद विलक्षण च ब्रह्म अतोनुमान विषय एते नागम विरोध प्रत्युक्त ऐसी स्थिति में वह क्या अनुमान करता है और किस लिंग के द्वारा करता है आत्मा का अपने से भेद प्रतिपादन करने वाला कोई लिंग तो है नहीं जिस लिंग के द्वारा की वह आत्माओं का भेद सिद्ध कर सके जिन नाम रूपवान लिंगों का आत्मभेद सिद्ध करने के लिए उल्लेख किया जाता है वे तो आकाश की उपाधि घट कमंडलु अपवरक झरोखा और भू छिद्र के समान आत्मा की नाम रूपगत उपाधियाँ ही हैं यदि वह आकाश के भेद का अनुमान अनुमापक लिंग देखता है तो आत्मा के भेद का लिंग भी पा सकता है अन्य उपाधियों से भी आत्मा का भेद मानने वाले सैकड़ों तार्किकों द्वारा भी आत्मा के भेद का वास्तविक लिंग नहीं दिखलाया दिखाया पूर्व पक्षी जिस जिसको आत्मा के धर्म रूप से स्वीकार करता है उसी उसी को नाम रूपात्मक माना गया है और आकाश में ही है नाम एवं रूप का निर्वाह करने वाला है ये जिसके अंतर्गत है वह ब्रह्म है इस श्रुति से तथा मैं नाम रूप को व्यक्त करूं इस वाक्य से भी नाम और रूपों से आत्मा का अन्यत्व स्वीकार किया गया है नाम और रूप ही उत्पत्ति एवं प्रलय रूप है तथा ब्रह्म उनसे भिन्न है अतः अनुमान का विषय ही न होने के कारण अनुमान से उसका विरोध कैसे हो सकता है इससे शास्त्र विरोध का भी परिहार कर दिया गया क्योंकि भेद से व्यवहार होना तो संभव है ही। कत्वे यस्मा उपदेशः यस्य यदुक्त ब्रह्मकोपदग्रहणफल तदभाक मिति तदपि न अनेक कारक साध्यत्वात् अनेककारक साध्यवाद क्रियादेकस््रह्मी नुपाधि नोपदेश नो नो नोपदेष्टा नोपदेश ग्रहणफल तस्मापनषद चा नर्थक्यंतभ्युपगतम अथानैक कारक विषयानर्थक्य चोद्यते नोभ्यूपात्मना तस्मा राजा प्रवेश्यम अभय दुर्ग मिदम अल्प शास्त्र गुरु प्रसाद कस्तम देवम पुरा नये तर्क मतिरापने ऐसा जो कहा कि ब्रह्म की एकता स्वीकार करने पर तो जिसको उपदेश किया जाएगा और जिसे उपदेश ग्रहण का फल होगा उन दोनों का अभाव होने की कारण उसकी एकता के उपदेश की व्यर्थता ही सिद्ध होगी तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि क्रियाएं तो अनेक कारकों द्वारा निष्पन्न होने वाली होती है अतः इस विषय में किससे प्रश्न किया जा सकता है एक निरुपाधिक ब्रह्म में तो न उपदेश है न उपदेष्टा है और न उपदेश ग्रहण का फल ही है अतः ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर एकत्वोपदेश के साथ ही संपूर्ण उपदों की भी सिद्ध होती है और यह हमें भी मान्य ही है यदि ब्रह्म ज्ञान के पहले भी अनेक कारकों के विषयभूत उपदेश को व्यर्थ बतावें तो ठीक नहीं है क्योंकि इसका तो स्वयं आत्मज्ञानियों के मत से विरोध है यहाँ तो एकत्व के उपदेश को व्यर्थ बताया गया है इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं एक तो यह क्रियाएँ अनेक कारकों द्वारा साध्य होती है अतः उपदेश रूप क्रिया भी अनेक कारकों द्वारा साध्य होने के कारण एकत्व का उपदेश उत्पन्न नहीं हो सकता दूसरा अभिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक और नित्य मुक्त स्वरूप है तो उसमें कभी भी द्वैत रूप बंधन ना होने के कारण मुक्ति के लिए एकत्व का उपदेश निरर्थक है इनमें से पहले अभिप्राय के अनुसार एकत्व के उपदेश को निरर्थक बताया गया है ऐसा यदि कोई कहे तो उसके विरोध में सिद्धांति कहता है इत्यादि अर्थात उक्त अभिप्राय से एकत्वोपदेश को निरर्थक नहीं बताया जा सकता क्योंकि क्रियाएं तो अनेक कारकों द्वारा निष्पन्न होने वाली है ही इसके लिए किससे प्रश्न किया जाए कौन उत्तरदायी होगा इस अनेकता को ही दूर करने के लिए तो एकत्व का उपदेश होता है अतः वह असंगत नहीं हो सकता यदि दूसरे अभिप्राय के अनुसार अर्थात ब्रह्म के नित्य होने के कारण उक्त उपदेश की व्यर्थता बताई गई हो तो वह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म का ज्ञान हो जाने के बाद उक्त उपदेश की व्यर्थता सिद्ध होती है या पहले यदि कहें बाद ही उसकी व्यर्थता है तो इसको स्वयं भी स्वीकार करते हुए सिद्धांती कहता है एकस्मिन ब्रह्मणि इत्यादि अर्थात सब प्रकार के उपाधियों से रहित एकमात्र ब्रह्म में उपदेश उपदेशक और उपदेश ग्रहण का फल यह कुछ भी नहीं है इसलिए केवल एकत्व का उपदेश ही नहीं समझ उपनिषद ही उस अवस्था में निरर्थक है और इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं यदि कहें ब्रह्म ज्ञान के पहले भी एकत्व का उपदेश व्यर्थ है क्योंकि यह अनेक कारकों द्वारा साध्य होने वाला है तो ठीक नहीं कारक कारण की अपनी मान्यता के विरुद्ध है ज्ञान के पहले अविद्या की निवृत्ति के लिए सभी आत्मज्ञानी एकत्वोपदेश की सार्थकता स्वीकार करते हैं अतः यह अल्प बुद्धि पुरुषों के लिए अगम्य और शास्त्र एवं गुरु की कृपा से रहित पुरुषों द्वारा दुर्भेद अथवा दुर्गतार्कित चाट भट राज के लिए प्रवेश योग्य नहीं है चाट आर्य मर्यादा को तोड़ने वाले भट मिथ्यावादी उस सहर्ष और हर्षरहित देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है इस विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है वर प्रसादलभ्यश्रुतिस्मृतिवादेभ्य तदेजनी तईजति तद्दुरे तद्वंति के इत्यादि विरुद्ध धर्म प्रकाशकत्वम विरुद्धधर्म समवायिप्रकाशक्रकाशक मंत्रवर्णेभ्य गीतासुच मत्सा सर्वभूतानि इत्यादि तस्माद् तस् पर्रह्मतिरेक संसारी नाम नान्यतरस्मी तस्मा सुषुच्य ब्रम वाईद्र आसीद तदात्मन एवाभेद अहम ब्रह्मस्मी नान्यदस्थि नान्य दत्स्ति इत्यादी श्रुति सकेभ्यस्मा परस्व ब्रह्मण सत्यस्य सत्यम् नामोपनिष निस्परा तथा देवतादि के वर और कृपा द्वारा उसके प्राप्तत्व का प्रतिपादन करने वाले श्रुति एवं स्मृति संबंधी वाक्यों से एवं वह चलता है वह नहीं चलता वह दूर है और वह समीप भी है इत्यादि ब्रह्म में विरुद्ध धर्मों का समवायित्व प्रकाशन करने वाले मंत्र वर्णों से भी यही सिद्ध होता है उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है और इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों द्वारा ठीक ही कहा गया है अतः सत्य का सत्य है यह परम उपनिषद परब्रह्म की ही है इति उपनिषद ये बृहदारण्यकोपनिषद भाष्ये द्विती अध्याथम अजातसब्राह्मण